महाभारत आदि पर्व आदिपर्व आस्तिपर्व तयोदशोध्याय जरदारु का अपने पितरों के अनुरोध से विवाह के लिए उद्यत होना सौनक उवाच किमर्थम राजूल स राजा जन मे जर्प सेन सर्पाण गं निखिल यं सौते शर्वशेषत आस्ति कश किम जपताम मोक्षयामास भुज ग प्रदीप्तावसुरेतस कस पुत्र स राज से सर्पसत स्जाति प्रवर क्य पुत्रो भिध सोनक जी ने पूछा सूत जी राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय ने किस लिए सर्प सत्र द्वारा सर्पों का अंत किया यह प्रसंग मुझसे कहिए सूत नंदन इस विषय की सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए जब यज्ञ करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ विप्रवर आस्तिक ने किसलिए सर्पों को प्रज्वलित अग्नि में जलने से बचाया और वे राजा जन्मेजय जिन्होंने सर्प सत्र का आयोजन किया था किसके पुत्र थे तथा द्विजवंश शिरोमणि आस्तिक भी किसके पुत्र थे यह मुझे बताइए महदाख्यान आस्तिकोचे द्विज सर्व में तद अशेषे न सुम्बे बदताम उग्र सर्वाजी ने कहा ब्रह्मण आस्तिक का उपाख्यान बहुत बड़ा है वक्ताओं में श्रेष्ठ यह प्रसंग जैसे कहा जाता है वह सब पूरा पूरा सुनो सोनक उवाच स्रोतमृक्षा विशेषेण कथा में मनोरमा आस्तिक ब्राह्मण से यशस्वि सोनक जी ने कहा सूत नंदन पुरातन ऋषि एवं यशस्वी ब्राह्मण आस्तिक की इस मनोरम कथा को मैं पूर्ण रूप से सुनाना च सुनना चाहता हूँ सौतिर्वाच इतिहास मिप्रा पुराण परचक्षसेते कृष्णदायन प्रोक्त नैमिषारण्यवाशिषु पूर्व प्रचोदित सूत पिता मेलो महर्षण शिष्योजा शेधावी ब्राह्मणे स्वीद उत्तर तस्मादम उपस्ुत्य प्रवक्षा भी यथा तथम उग्र शर्वाजी ने कहा सोनक जी ब्राह्मण लोग इस इतिहास को बहुत पुराना बताते हैं पहले मेरे पिता लोम लोमहर्षण जी ने जो व्यास जी के मेधावी शिष्य थे ऋषियों के पूछने पर साक्षात श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के कहे हुए इस इतिहास का निवासी ब्राह्मणों के समुदाय में वर्णन किया था उन्ही के मुख से सुनकर मैं भी इसका यथावत वर्णन करता हूँस्तिक सोनक पृक्षते कथे श्याम्य शेषेण सर्व पाप प्रसा सोनक जी यह आस्तिक मुनि का उपाख्यान सब पापों का नाश करने वाला है आपके पूछने पर मैं इसका पूरा पूरा वर्णन कर रहा हूँ आस्तिक पिताशा से प्रजापति सम प्रभु ब्रह्मचारी यता हपस्व्युग्रेरत सदा आस्तिक के पिता प्रजापति के समान प्रभावशाली थे ब्रह्मचारी होने के साथ ही उन्होंने आहार पर भी संयम कर लिया था वे सदा उग्र तपस्या में संलग्न रहते थे जरतकार महातपाह जरत्कारुरी ख्यात ऊर्धुरेता महातपा या वरा प्रवरोधम संसदाचिमहापोबल सन्वित चतारा पृथ्वी सर्वां यो उनका नाम था जरत्कारु वे ऊर्धरेता और महान ऋषि थे यजावरों में उनका स्थान सबसे ऊंचा था वे धर्म के ज्ञाता थे एक समय तपोबल से संपन्न उन महाभाग जरतकारों ने यात्रा प्रारंभ की वे मुनि मुनिवृत्त्य से रहते हुए जहाँ शाम होती वहीं डेरा डाल देते थे याजावर का अर्थ है सदा विचरने वाला मुनि मुनि मुनिवृत्त्य से रहते हुए सदा इधर उधर घूमते रहने वाले गृहस्थ ब्राह्मणों के एक समूह विशेष की जाजावर संज्ञा है ये लोग एक गांव में एक रात से अधिक नहीं ठहरते और पक्ष में एक बार अग्निहोत्र करते हैं पक्ष होम संप्रदाय की प्रवृत्ति इन्हीं से हुई है इनके विषय में भारद्द्वाज का वचन इस प्रकार मिलता है जाजावरा नाम ब्राह्मणा आसंस्थे अर्ध मासाद अग्निहोत्रम या वर लोग घूमते घूमते जहाँ संध्या हो जाती है वहाँ ठहर जाते हैं तीर्थे सुच समाप्लाव कुन्नति सर्वश चरण दीक्षा महातेज्या दिश्चराम घतात्म भी वे सब तीर्थों में स्नान करते हुए घूमते थे उन महातेजस्वी मुड़ी ने कठोर व्रतों की ऐसी दीक्षा लेकर यात्रा प्रारंभ की थी जो अजितेन्द्रियषों के लिए अत्यंत दुस्साध्य थी वायु वायुभक्षो निराहार सुष्य निमिषो मतस्तः परिचरण दीप्त पावक सम्रभव अटमान कदाचि स्वान्दन दर्श पिता महां लंब मना महागरते पादूर्धरवान् ये कभी वायु पीकर रहते और कभी भोजन का सर्वथा त्याग करके अपने शरीर को सुखाते रहते थे उन महर्षि ने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी इसलिए उनकी पलक नहीं लगती थी इधर उधर विचरण करते हुए वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे घूमते घूमते किसी समय उन्होंने अपने पितामहों को देखा जो ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए एक विशाल गड्ढे में लटक रहे थे जरदारो पिता महान के भवंतो वल घर तेस्मिन्थो मुखा उन्हें देखते ही जरत्कारों ने उससे पूछा आप लोग कौन हैं जो इस गड्ढे में नीचे को मुख किए लटक रहे हैं वीरण स्तंभ के लगना सर्वत परिभक्षत सर्वतः परिभक्षते यूषके निगूढ़ गरते नृत्यवासिन आप जिस वीरन स्तंभ खस नामक तिनको के समूह को पकड़कर लटक रहे हैं उसे इस गड्ढे में गुप्त रूप से नृत्य निवास करने वाले चूहे ने सब ओर से प्रायः खा लिया है यहाँ भूलोक ही गड्ढा है स्वर्गवासी पितरों को जो नीचे गिरने का भय लगा रहता है उसी को सूचित करने के लिए यह कहा गया है कि उनके पैर ऊपर थे और सिर नीचे काल ही चूहा है और वंश परंपरा ही विरण स्तंभ अर्थात खस नामक तिनकों का समुदाय है उस वंश में केवल जलतकारु बन गए थे और अन्य सब पुरुष काल के अधीन हो चुके थे यही व्यक्त करने के लिए चूहे के द्वारा इनको के समुदाय को सब ओर से खाया हुआ बताया गया है जरदकारु के विवाह न करने से उस वंश का विशेष अंश भी नट होना चाहता था इसीलिए पितर व्याकुल थे और जरदकारु को इसका बोध कराने के लिए उन्होंने इस प्रकार दर्शन दिया था पितर उचुहू या वरा नाम वृषि संस संतान प्रक्षया ब्रह्मण गच्छामे गि पितर बोले ब्रह्मण्ड हम लोग कठोर व्रत का पालन करने वाले याजावार नामक मुनि हैं अपनी संतान परंपरा का नाश होने से हम नीचे पृथ्वी पर गिरना चाहते हैं संतति स्पृह को जरत्कार स्मृत मंदभाग्योलभाग्य ज्ञा तप एव समस्थित हम। हमारी एक संतति बज गई है जिसका नाम है जरदकारु हम भाग्यहीनों के वह अभागी संतान केवल तपस्या में ही संलग्न है न सपुत्रां जनतुम दारा मूढ़ चिकित्सती तेन लंबा महे गर् संता छयादिह अनाथस्ते नाथेन युष्कृतिनता कस्व बंधुरीवामस्कुशोच मत ज्ञातमेच्छा महे ब्रह्मण को भवास्थ किम चोच्यान अणुशोचसी वह मूढ़ पुत्र उत्पन्न करने के लिए किसी स्त्री से विवाह करना नहीं चाहता है अतः वंश परम्परा का विनाश होने से हम यहाँ इस गड्ढे में लटक रहे हैं हमारी रक्षा करने वाला वह वंशधर्म मौजूद है तो भी पापकर्मी मनुष्यों की भांति हम अनाथ हो गए हैं साधु स्त्रों तुम कौन हो जो हमारे बंधु बांधवों की भांति हम लोगों की इस दयनीय दशा के लिए शोक कर रहे हो ब्राह्मण हम यह जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो जो आत्मे की भांति यहाँ हमारे पास खड़े हो सत्षों में श्रेष्ठ हम सोचने प्राणियों के लिए तुम क्यों शोकमग्न होते हो जरदारुर्वाच मम पूर्वे भवंतो वै पितर स पिता महा ब्रूत किकारुरह स्वयं जरद्त्कारु ने कहा महात्माओं आप लोग मेरे ही पितामह और पूर्वज पितृगण हैं, स्वयं मैं ही झरत्कार हूँ बताइए आज आपकी क्या सेवा करूँ पितर उच हूत संतान आत्मनोर्थे मदर्थे च धर्म इतवा विभू पितर बोले तात तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को बनाए रखने के लिए निरंतर रहकर विवाह के लिए प्रयत्न करो प्रभो तो अपने लिए हमारे लिए अथवा धर्म का पालन हो इस उद्देश्य से पुत्र की उत्पत्ति के लिए यत्न करो, नहि न सुसंत ताम गतिम प्राप्त पुत्रो याजंती पुत्र वाले मनुष्य इस लोक में जिस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं उसे अन्य लोग धर्मानुकूल फल देने वाले भली संचित किए हुए तब से भी नहीं पाते तद्दार ग्रहणे च योगार परम हित अतः बेटा तुम हमारी आज्ञा से विवाह करने का प्रयत्न करो और संतानोत्पादन की ओर ध्यान दो यही हमारे लिए सर्वोत्तम हित की बात होगी जरत्कारुर्वाच न दार्वय करिष्य हम न धनम दिवितम तो हितार्था करिष्य दार संग्रह जरदारू ने कहा पिता मगण मैंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि मैं जीवन के सुख भोग के लिए कभी न तो पत्नी का परिग्रह करूँगा और न धन का संग्रह ही परंतु यदि ऐसा करने से आप लोगों का हित होता है तो उससे उसके लिए अवश्य विवाह कर लूँगा चाहन विधिपूर्वक तथा यद्यो पलस न्यामी कर एक सर्त के साथ मुझे विधि पूर्वक विवाह करना है यदि उस शर्त के अनुसार किसी कुमारी कन्या की को पाऊंगा तभी उससे विवाह करूंगा अन्यथा विवाह करूंगा ही नहीं सनाम देवत्र दे बंधु भी भैक्ष कन्याधान वह शर्त यो है जिस कन्या का नाम मेरे नाम के ही समान हो जिसे उसके भाई बंधु स्वयं मुझे देने की इच्छा दक, इच्छा से रखते हों और जो भिक्षा की भांति स्वयं प्राप्त हुई हो उसी कन्या का मैं शास्त्री विधि के अनुसार ग्रहण करूंगा दरिद्रा में भार्दास्य विशेषतः प्रतिग्रही से भिक्षा तो यदि कश्चित प्रदास्य विशेष बात तो यह है कि मैं दरिद्र हूँ भला मुझे मांगने पर भी कौन अपनी कन्या पत्नी रूप में प्रदान करेगा इसलिए मेरा विचार है कि यदि कोई भिक्षा के तौर पर अपनी कन्या देगा तो उसे ग्रहण करूंगा एवं दार क्रिया हे तो प्रतिष्ये पितामहे हम अन्यथा पितामहो मैं इसी प्रकार इसी विधि से विवाह के लिए सदा प्रयत्न करता रहूंगा इसके विपरीत कुछ नहीं करूँगा तत्तोत्प्य तेजंतुर्भवताम तारणा बही शाश्वतम स्थान माचाद्य पितरो मम इस प्रकार मिली हुई पत्नी के गर्भ से यदि कोई प्राणी जन्म लेगा तो वह आप लोगों का उद्धार करेगा अतः आप मेरे पितर अपने सनातन स्थान पर जाकर वहां प्रसन्नता पूर्वक रहें इतिश्री महाभारते आदिपर्वणि आस्तिक पर्वणि जरत्कारु त संवादे पितृसंवादशोध्याय